ओम। श्री परमात्मने नमः अथ षोडु्याय श्रीभगवाच अभिम सत्वसंशु ज्ञान योगितान दमस् यध्याय आर्जव पदछेद अभय सत्संशुद्धि ज्ञान योगितान दम चध्याय तप आर्जव अन्वय एव शब्द अभय भय का सर्वथा अभाव सत्वसंशु अंतकरण की पूर्ण निर्मलता ज्ञान योग व्यवस्थिति तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति च और दानम सात्विक दान दमह इंद्रियों का दमन यज्ञः भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं स्वाध्यायः वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तपः स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना च्या और आर्जव शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वुप्त मार्दव ह्रीरचापल पदछेद अहिंसा सत्यम अक्रोध शातिपैशनम दया भूतेष्व अलोलुप्त मार्दव ह्रीहचापलय अहिंसा मनवाणी औ शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना सत्यम यथार्थ और परिभाषण अक्रोध अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना त्याग कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग शांति अंतकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव अपैषुणम किसी की भी निंदादी न करना भूतेषु सब भूत प्राणियों में दया हेतुरहित दया अलोलुपत्व इंद्रियों का विषयों के साथ सहयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना मार्दवम कोमलता ह्री लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और अचापलम व्यर्थचेष्टाओं का अभाव तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह तिता संपदम दैवीं अभिजातस्य भारत पदछेद तेज क्षमा अद्रोहः नातिमानिता नवी संपदम दैवीं अभिजातस्य भारत अनवय एवं शब्दार्थः तेज तेज क्षमा क्षमा धृति धैर्य शौचम्, बाहर की शुद्धि एवं अद्रोहः किसी में भी शत्रुभाव का ना होना और नातिमानिता अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव ये सब तो भारत हे अर्जुन दैवी संपदम दैवी संपदाको अभिजातस्या, लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं पुष्के लक्षति है दंभोदर्पोभिमच क्रोध पारुष्यमेंज्ञान चाभिजात संपदमासुरिं पाथ संपदमासुरी पदछेदंभ दर्प अभिमान अभिजातस्य पारुष्यमच अज्ञानमचिजात आसुरिं संपदीम एव श पार्थ हे पार्थ दंभा, दंभ घमंड, दम्भ और घमंडम अभिमान तथा क्रोधा, क्रोध क्रोध पारुष्यम कठोरता च और अज्ञान, एवं भी ये सब आसुरिम आसुरी संपदम संपदा को अभिजातस्य लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं दैवी संपद विमोक्षाया निबंधायासुरी मता मुच संपदवी अभिजातोसि पांडवा पद दैवी संपत संपत्मो निबंधा आसुरी मता मां शुच् संपदी असि पांडवा अन्वय एव शब्द दैवी संपत दैवी संपदा विमोक्षाय मुक्ति के लिए और आसुरी आसुरी संपदा निबंधाय बांधने के लिए मता मानी गई है अतः इसलिए पांडव हे अर्जुन तू मासुच शोक मत कर य क्योंकि तू तो दैवी संपदम दैवीसंपदाको अभिजात लेकर उत्पन्न हुआ असी है भूत सर्गो देव लोके दैवआसुर देवो दैव विस्तरश्रोक्त आसुरम पार्थ पाथ मेसृ सर्गो लोके अस्मिन् आसुर एव दैव विस्तर प्रोक्त आसुर पाथ पार्थ हे अर्जुन अस्मिन इस लोके लोक में भूतसर्गो भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय द्वो एव दो ही प्रकार का है एक तो दैव दैवी प्रकृति वाला च और दूसरा आसुर आसुरी प्रकृति वाला उनमें से दैव दैवी प्रकृति वाला तो विस्तरशह, विस्तार पूर्वक प्रोक्त कहा गया अब तू आसुरम आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तारपूर्वक में मुझसे श्रृणु सुन प्रवृत्ति च निवृत्ति जान विदुरासुरा न ना शौच नाचाचारो नु ना विदे पदछेद प्रवृत्तिवृत्ति जनादुहासुरा न शौच न ना च आचार विद्य अन्वय एवं शब्द आसुरा आसुरस्वभा आशुर मनुष्य प्रवृत्ति च और प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोनों को भी न नहीं विदुह जानते इसलिए तेसु उनमें न तो शौचम बाहर भीतर की शुद्धि है न न आचार श्रेष्ठ आचरण है च और न सत्यभाषण सत्य सत्य भाषण अभी हि वि हे असत्यम प्रतिष्ठुरनीश्वर आमत्महैतुक पदछेद असत्यम ष्ठम ते जगत आहु अनीश्वर अपरसूत किम् अन्यत् कामहेतुक अन्वय एवं शब्दार्थः ते वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य आहुः कहा करते हैं कि जगत जगत अप्रतिष्ठम रहित असत्यम सर्वथा असत्य और अनश्वरम बिना ईश्वर के अपरस्पर सम्भूतम अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है अतएव काम हेतु कम केवल काम ही इसका कारण है अन्यत इसके सिवा और किम क्या है एतम एकता दृष्टिमस्भ्य नष्ट्रनोल्पबुद्धय प्रभवर्माण क्षयाय जगतों का पदछेद दृष्टिम ता दृष्टिवष्टभ्य नष्टात्म अल्पबुदय प्रभवकर्माण क्षया जगत अहिता अन्वय शब्दार दृष्टिम मिथ्या ज्ञानको अवष्ट अवलंबन करके नष्टात्मान जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा अल्पबुद्धय जिनकी बुद्धि मंद है वे सब का अपकार करने वाले उग्रकर्माण क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत जगत् के नाश के लिए ही प्रभवंती समर्थ होते हैं काम्माश्रिदुष दंभ मन मदाता मोहाद गृही सद्ग्रहार्तंते शुचीव्रता पदछेद काम आश्रि दुष्पूर दंभमान मदता प्रवर्तन्ते अशुचीव्रता अन्वय एव शब्द दंभमान मदता दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य दुष्पुरम किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामम कामनाओं का आश्रित्य आश्रय लेकर मोहात् अज्ञान से असदग्रहान मिथ्या सिद्धांतों को गृहीवा ग्रहण करके और अशुचीव्रता भ्रष्ट आचरणों का धारण करके संसार में प्रवर्त विचरते हिंताम पलयान्ता मुश्रिता कामोपभोगपरमाताविता पदछेद चिंताम च अपरमे प्रलयान्ता इति कामोपभोगपरमावत निश्चिता इव एवं शब्द मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपरिमे असंख्य चिंताम चिंताओं का उपाश्रिता आश्रय लेने वाले कामोपभोग परमा विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले च और एतावत इतना ही सुख है इति इस प्रकार निश्चिता मानने वाले होते हैं आशापाशर्ब्धा कामक्रोधपरायणाई हे काम भोगाचयाद छेद आशापाश्धा कामक्रोधपरायणाई हे काम भोगाथ अन्या नर्थसायान अन्वय एवं आशा आशापाशत आशा की सैकड़ों फांसी से बद्धा बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध काम क्रोध के पायण होकर काम भोगाथ विषय भोगों के लिए अन्यायेन अन्यायपूर्वक अर्थसंचयान धनादि पदार्थों को संग्रह करने की ईहंते चेष्टा करते रहते हैं इद मध्य मध्यम इमं प्राप्से मनोरथम दमस्तिदमी मे भविष्यति इदम् इमम् प्राप्स्ये पुनर्धन इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनः धनमय इव शब्दार्थः मै मैंने अद्य आज इदम यह लब्धम प्राप्त कर लिया है और अब इमम इस मनोरथम मनोरथ को प्राप्से प्राप्त कर लूँगा मैं मेरे पास इदम यह इतना धनम धन अस्ति है और पुनः फिर अपि भी इदम् इदम भविष्यति हो जाएगा मया हतः शत्रुः असौमया परानपि शुनीसापरानपी ईश्वरोहमहम भोगी सिद्धोंहम बलमन सुखी पदछेद असौ मैं अपरान अपि अपरांश अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलव सुखी अन्वय एव श असौ वह शत्रु शत्रु मै मेरी द्वारा हत मारा गया क्या और उन अपरान दूसरे शत्रुओं को अपि भी अहम मैं हनिष्य मार डालूंगा अहम मैं ईश्वर ईश्वर हूँ भोगी ईश्वर को भोगने वाला हूँ अहम मैं सिद्ध सब सिद्धियों से युक्त और बलवान, बलवान तथा सुखी सुखी भी हुढ़ोजनवान्न कौनस्ति सदृशो मै यक्षे दायामी मोदीश्यज्ञान विमोता पदछेद आद्यः अस्मि कह अन्यः अभीजनवान्नस्दृश मै यक्षे दास्यामि मोदी इति अज्ञान विमोताभ्रांता मोहजाल प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकुच पदछेद अनेकचि विभ्रांता मोहजालाल सवृता है प्रसाता पतंती नरकी अशुचो अन्वय एव श आढ़्य बड़ा धनी और अभी बड़ी कुटुंबवाला अस्मि मै मेरे सदृश समान अन् दूसरा कह कौन अस्ति है मैं यक्षे यज्ञ करूँगा दास्यामी दान दूँगा और मोदीष्य आमोद प्रमोद करूँगा इति इस प्रकार अज्ञान विमोिता अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक अनेकचित्त विभ्रांता अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहजालसवृता मोह जाल से सवृत और विषय भोगों में प्रसक्ता अत्यंत आसक्त आसुरलोक अशुचौ महां अप्र नर के नरक में पतंती गिरते हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मन मदान्वितताज्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वक पदछेद आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान यजन्ते नाम शब्द ते दंभेना एवं ते वे आत्मसंभाविता अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले स्तब्धा घमंडी पुरुष धन धनमान मदान्विता धन और मान के मद से युक्त होकर नाम नामयज्ञ केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभेन पाखंड से अविधि शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च पर संश्रितादेहेशु प्रद्षनभ्यसूयकादेद अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च माम संशताह प्रदिषंत अभ्यसूयका अन्वय एव श अहंकार बल बल दर्प घमंड काम कामना और क्रोधम क्रोधादि के संसिता पारायण च और अभ्यसूयका दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष आत्म आत्मपरदेहेशु अपने और दूसरों के शरीर में स्थित माम मुझ अंतर्यामी से प्रदुष्य करने वाले होते हैं तानहम तान द्विष्ठ क्रूरान्सारेषु न राधमा क्षिपा्यजस्रमशुभान् आसूरी स्वे योनिषु पदछेद्विष् क्रूरान् संसारेषु नाधमा क्षिपा अजस्रम अशुभान्सुरीषु एवनिषु अन्वय एव शब्द वाली अशुभान पापाचारी और क्रूरान् क्रूरकर्मी नराधमान नराधमो को अहम मैं संसारेशु संसार में अजस्रम बार बार आसुरेशु आसुरी योनिषु योनियों में एव ही छिपामी डालता हूँ योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि कौन्तेय तथयाधमा गति पदछेद आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी ततः कौन्ते याधम गति अन्वय एवं शब्दार्थ कौंतेय हे अर्जुन मूढ़ वे मूढ़ मुझको अप्राप्य न प्राप्त होकर एव हि जन्मनि जन्म जन्मनी जन्म में आसुरिम आसुरी योनि को आपना प्राप्त होते हैं फिर ततः उससे भी अधमाम अति नीच गतिम गति को या प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं त्रिविधम नरकम द्वार का क्रोधस्था लोभ तस्मात त्यजे पदछेदिवर द्वार नाशनम आत्मन काोधस्था लोभ तस्त न्वय एवं शब्दार्थः कामः काम क्रोधः क्रोध तथा तथा लोभः लोभ इदम् ये त्रिविधम् तीन प्रकार के नरकस्य नरक के द्वारम् द्वार आत्मनः आत्मा का नाशन नाश करने वाली अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं तस्मात तस्मात्व एत इन त्रय तीनों को त्यजेत त्याग देना चाहिए एतमुक्त कौंते यमो द्वारिनर आचरत्यात्मना हा, हा, ततो याति आचरत्मनय ता पर गति पदछेद विमुक्त नरः आचरति आचरती आत्मनेय तत या पर अन्वय एवं शब्दाथ हे अर्जुन एत इन त्रिभ तीनों तमोद्वार नरक के द्वारों से विमुक्त मुक्त, मुक्त नर पुरुष आत्मन अपनी श्रेय कल्याण का आचरति आचरण करता है ततः इससे वह पराम परम गतिम गति को याति जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धि सिद्धिमोति नुखम न परां गतिम शास्त्र विधिं विधि उत्सृज्य वर्त कामकार न सह सिमोति नुखम न परां गतिमय एव शब्द जो पुरुष शास्त्रविधि शास्त्रविधि को उत्सृज्य त्याग कर कामकारतः अपनी इच्छा से मनमाना वर्तते आचरण करता है सह वह न न सिद्धिम सिद्धि को अवापनोति प्राप्त होता है न न पराम परम गति सुख को और न न सुखम सुख सुखको हि तस्मास्त्र प्रमाण ते कार्य व्यवस्था शास्त्रो कर्म कर्तमे हर्हसी तस्मात् शास्त्र प्रमाण ते कार्यकार्यवस्थित ज्ञावा शास्त्रो कर्म कर्त अर्हसी अन्वय एव तस्मात् इससे ते तेरे लिए इह इस कार्य कार्य कार्या्यव्यवस्थित कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रम शास्त्र ही प्रमाणम प्रमाण है एवं ऐसा ज्ञावा जानकर तो शास्त्रविधानोक्तम शास्त्रविधि से नियत कर्म कर्म ही कर तुम करने अरहसी योग्य है। ओम तस्सदिति गीताशु हे ओति श्रीमद्दगवद्गीतापनिष्त्सु ब्रह्मविद्याग्री संवादे संवाद दैवासुरस विभाग योगो नाम षोडश्याय